भगवते वासुदेवाय दो गीता का सार श्लोक संख्या चौपन से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपाद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्लोप रूपन के संस्थापक आचार्य के द्वाराजन शाखया चक्षगुरा श्री चैतन्य मनोभी तो भगवान अब तक अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच जो भेद है वहां से लेकर के ज्ञान सुना रहे हैं और एक के बाद एक शरीर और आत्मा के बीच में भेद है उसके बाद बताया कि यदि तुमको इंद्र तृप्ति भी करनी है प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग से भी तो भी स्वर्ग इत्यादि के तुम विचार जो कर रहे हो तो भी युद्ध करने से वो अच्छे से प्राप्त होगा स्वर्ग चाहे भोगना हो चाहे राज्य भोगना हो इसी इसी जीवन में चाहे इस जीवन के बाद तो भी युद्ध करना चाहिए और इससे भी ऊपर है कि केवल कार्य करने के लिए कार्य करना अपने अपना कर्तव्य समझ करके शत्रुगुण में तो ऐसा कार्य करने से कार्य के अच्छे या बुरे परिणामों से बंधन नहीं होता है अपितु तो कर्म बंधन समाप्त हो जाता है और मुक्ति प्राप्त होती है तो ऐसा करना है तो भी तुमको युद्ध करना चाहिए क्योंकि युद्ध तुम करना तुम्हारा कर्तव्य है और इससे ऊपर मेरे लिए कार्य करना चाहिए वो भक्ति है और ऐसा करके कर्मबंधन पूरी रूप से समाप्त हो जाता है और आप मेरे पास आते हो तो इस तरह से अलग अलग अलग अलग स्तर पे भगवान शिक्षा दे रहे हैं अंत में बुद्धि योग बता करके तो बुद्धि योग सबसे बेस्ट बेस बेस है बुद्धि योग की परम स्थिति है भक्ति योग करना तो फिर भगवान बताते बावनवे और तेपनवे श्लोक में कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह के जंगल से छूट जाएगी ये सब बुद्धियों करके तो तुम वेद की शिक्षाओं के परे हो जाओगे श्रोतव्य श्रुत जा। और तब तुम्हारी बुद्धि निश्चला निश्चल रूप से मेरे ध्यान में या मेरी सेवा में लग पाएगी समाधि में समाधा वुद्धि तदा योगम तो यहाँ तक भगवान समाधि तक बता देते हैं शुरुआत करके आध्यात्मिक तो इसलिए गीता का सार है इसका नाम गीता का सार है क्योंकि जो पूरा एकदम बेसिक से लेकर के टॉप मोस्ट चीजें वहाँ तक भगवान पूरा लेके गए ले जो भगवत गीता में इसको और विस्तार से बताएंगे आगे के आने वाले अध्याय तो पहले अध्याय में अर्जुन ने पूछा। में भगवान ने पूरे में उत्तर दे दिया पूरा तो दे। उसके बाद अर्जुन को पूरी समझ में नहीं आई हाँ। इसलिए तीसरे अध्याय में प्रश्न करते भाई आप बोल क्या रहे हो ये सही है कि ये सही है निश्चित करके मुझे बताओ <laughs> तो भगवान और, ओके ठीक है समझ में नहीं आया और ज्यादा तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न कर रहे है ना जाता। चायासी चेत मता माता बुद्धिर्जनार्दना यदि आप ये सोचते हो कि कर्मा करना श्रेय है तो फिर मुझे तो कर्म करने की बनिस्वत ज्ञान श्रेयस है उस कर्म को छोड़ना श्रेय श्रेयस है कि बुद्धि जो बुद्धि होगा आप बता रहे हो श्रेय है तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध के कर्म में क्यों लगा रहे हो आपके ये डबल ढोल की वाक्य सुन करके दोनों साइड बजने वाले कि युद्ध भी करो और काम भी मत करो बुद्धि का उपयोग करो तो इससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है इसलिए एक चीज निश्चित करके बोलिए तो देगा मुझे निश्चित कर ये नष्ट हो हम यार यहाँ तो ये प्रश्न करते हैं अर्जुन भगवान से इसलिए फिर भगवान और विस्तार में बताते हैं अच्छा नहीं समझा ठीक है देखो मैं ऐसा कह रहा था ऐसे नहीं कह रहा था ऐसा फिर पांचवे अध्याय तक समाप्त हो जाती है भगवदगीता चौथे अध्याय तक फिर पांचवे अध्याय में वापस वही प्रश्न करते हैं अर्जुन कि नहीं अभी भी समझ में नहीं आया पांचवे अध्याय में क्या प्रश्न करते हैं अर्जुन? वो है उत्तर संन्यासम कर्म नाम कृष्ण पुनर्योगम चंससी ये तन्म्रू सुनिश्चित संयास और कर्म ये दोनों में मुझे वापस अनशय है तो इसलिए जो श्रेय है इन दोनों में से वो मुझे निश्चित करके बताओ तो वापस भगवान समझाते हैं फिर भगवान पूरा विस्तार समझाएंगे फिर नौ शोध करना है अंत तक सब समझा देते हैं और सब समझा करके फिर पूछते हैं अभी संशय बचा है? जो करना है कर। जो करना है करो पूछते हैं और पूछते कुछ संजय बधाए फिर भगवान जब फिर अर्जुन कहते हैं कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आदमी आज मेरा मोह नष्ट हो गया है स्मृति प्राप्त हो गई है आपकी कृपा से अभी आप जो बोलोगे वो करूँगा बात ख़त्म तो ऐसे भगवदगीता आगे बढ़ गई तो अभी यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है लेकिन भगवान ने दो पिछले दो वाक्य में ऐसा कह दिया पिछले दो श्लोक में कि भाई वेद की जरूरत नहीं है ऐसे लोग वेद से परे हो जाते हैं तो ऐसा यदि कहेंगे तो तुरंत ही सब लोग उसका दुरुपयोग करने लगेंगे इसलिए अर्जुन बाकी सब लोग दुरुपयोग नहीं कर ले इसलिए इसको विस्तार में प्रश्न पूछते हैं कि हाँ चलो वेद से परे हो जाते हैं लेकिन फिर उनका लक्षण क्या है? कैसे पड़ देने जो तो सब लोग बोलेंगे तो वो तो सब लोग बोलेंगे कि हम स्थित प्रज्ञा हो गए तो पहचानेंगे कैसे कोई स्थिति प्रज्ञा है कि इस तरह से अर्जुन प्रश्न करते हैं इसी प्रकार से ग्यारहवे स्कंद में भगवान जब उद्धव जी को सुना रहे हैं उद्धव गीता जिसको कहते हैं तो उसमें भी भगवान पूरे सब गुण दोष सब बताते है की क्या अच्छे गुण है क्या बुरे दोष है अर्जुन अर्जुन उद्धव जी सुनते उद्धव जी सुनाते ना सुनते सुनते हैं उद्धव जी को अर्जुन भगवान सुनाते हैं कैसे उद्धव गीता उसका नाम भगवान का गीत है।, है वैसे वो लंबा गीत है ना उद्धव को सुनाई हुई गीता अलग <t menos> तो हो जाएगा उद्धवा यह गीता उद्धवा गीता तो ऐसे <tastic Angel martial functional rappelle> <tastic graffiti> so, <tastic> तो वहाँ पे भी भगवान पूरा सब गुण दोष सब बताते हैं ये अच्छे गुण हैं इसको अर्जन करना चाहिए ये बुरे गुण है इससे दूर रहना चाहिए इत्यादि इत्यादि भी बताते हैं फिर अंत में बताते हैं कि जो इससे फिर परे हो जाता है कोई व्यक्ति और इसलिए उनको ये सब गुण और दोष ध्यान करने की जरूरत नहीं इसको सबको छोड़ देना चाहिए ये चिंता को छोड़ देना चाहिए गुण और दोष की शाह परे हो गया तो तुरंत आने वाले अध्याय में वहाँ पर अध्याय समाप्त होता है फिर तुरंत पूछते हैं उद्धव जी प्रश्न भगवान आप क्या बोल रहे हो आप तो धर्म की बात कर रहे थे अभी तक और अचानक और धर्म कहाँ से आ गया सबका प्रमाण अभी आप बोल रहे हो तो उससे सब परे हो गए कुछ गुण दोष नहीं देखना है इससे तो बहुत तो अफरा तफरी तो फैल जाएगी आप बताइए इसका क्या मुझे समझाइए तो फिर वहाँ पे भगवान फिर समझाते बीसवे अध्यायन ग्यारहवे अंध के भगवदगीता में बीसवा अध्ययन इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान ये बोल दे तुरंत अर्जुन ने प्रश्न पूछा इसका अर्थ ये है समझना कि वो समय में आप देखिए लोग कितना आ, ध्यान रखते थे कि कुछ ऐसा नहीं हो जाए जिससे लोग वेद शास्त्र को पालन करना छोड़ दे थोक में कोई भगवान भी यदि ऐसा वाक्य बोल देते हैं तो तुरंत अर्जुन है उद्धव जी है सब उसको क्लियर करना चाहते हैं कि लोग मिसअरस्टैंड नहीं।, नहीं करे और सब छोड़ने नहीं लगे प्रेज़ी प्रेज़ी बात ना, मतलब वैसे प्रेज़ी प्रेज़ी तो ये बात तो जैसे वैसे शास्त्र पालन है ऐसा नहीं की वेद कर रहे होता ही, ऐसे ही ना क्या मतलब जैसे कैसे मतलब ये भी शास्त्र पालन करना है ऐसा नहीं अपने भी पालन होता हो वो अलग बातें करने की जरूरत नहीं है अपने आप अपने आप नहीं भी हो तो जरूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति तो तो कठोर रूप से पालन करना पड़ेगा अपने आप तो उल्टा ही काम होता है अपने हिसाब से करने जाएंगे तो उल्टा काम होता है उसको कहते हैं काम कारता यह शास्त्र विधि मुझल जो वर्तते काम कारतः वो असुर का लक्षण है शास्त्र विधि को छोड़ के अपने हिसाब से काम करना उसको न तो सिद्धि मिलती है न सुख मिलता है और की तो बात ही छोड़ो इसलिए शास्त्र के प्रमाण से अपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको व्यवस्थित करो तस्मात शास्त्र प्रमाण हम थे कार्य व्यवस्थित ज्ञातवा जानकर के शास्त्र के विधान में क्या कहा है ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम कर्म करो इस जगत में ऐसा भगवान बता रहे वो जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है जानकर के अपने कार्य और कार्य व्यवस्थित करो तो यहाँ पे इसलिए अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं कि कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर दे इसलिए ऐसे व्यक्ति का शित प्रज्ञ जो व्यक्ति है समाधि में उसके लक्षण पूछ रहे शित प्रज्ञ से क्या भाषा समाधि केशवीश किम प्रभाषेत किसी व्रजेत किम उसकी भाषा क्या है और वो क्या बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है इत्यादि सब लक्षण हमको बताएं। अर्जुन ने कहा है कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है वह किस तरह बैठता है और चलता है तात्पर्य जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है उसी तरह कृष्ण की दिव्या चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो बोलता नहीं एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्णा तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है उसका नहीं है। में कथन जाना था हाँ। वो कथा क्या है बताओ? हा? कथा क्या है वो भक्ति वो ठाकुर की उपाख्यान उपदेश में कथा ऐसी था था। आ, उसमें तो आता होगा कुछ आपने दिया था। दिया था इसका कोई एक जोक है या प्रसंग बताते हैं इसको याद है थैंक hmm? यू तो बिना सोचे बोलने वाले की बात है मूर्ख तब तक नहीं पता चलता है कि वो मूर्ख है जब तक को बोलता नहीं है कोई एक कथा बताते इसके मुझे ये ये पूरी नहीं है बचपन बचपन बचपन में में में में सुनी सुनी में कभी बताई मैंने बस कि कुछ वैसा कुछ है ये... मूर्ख था उसकी अभी शादी करानी थी तो लड़की को देखने जाने वाले थे उसको बढ़िया सूट वूट सब पहना करके लेके गए और बोल के गए की कुछ बोलना मत कुछ मत बोलना एक शब्द भी मत बोलना ऐसा करके लेके गए थे और वहां पे बैठे हुए सब चल रहा है भोजन भी कर रहे हैं ऐसा कुछ था मुझे पूरी नहीं पता है। फिर कुछ मकोड़े भाग रहे थे <laughs> इधर उधर जाते हैं ना <laughs> तो गांव है। <laughs> तो में तो खड़ा होके बोलने लगता है मकोड़ा मकोड़ा मकोड़ा मंकोड़ा भागता है तो सब निकलियाँ पता चल तो गया तो मुर्गे वो तोतले वाले ही ले तोतले वाले तो मूर्खी नहीं होगी मतलब ये वही कहानी उन्होंने भी सुनी होगी तो... एक एक तीन पेटिया थी उनकी शादी नहीं हुई तो नाम चुप रहना चलो ठीक है चलो चुहा निकलता चुहा निकलता है एक तरह से मूर्ख व्यक्ति बोलेगा तो पता चल जाएगा ये तो गड़बड़ कर रहा है इसलिए बोलना सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है बाकी सब लक्षणों में कृष्ण भवना भावित व्यक्ति कृष्ण के गुणगान के अलावा और कुछ नहीं बोलता है जो भी चीज कृष्ण से संबंधित नहीं होती है उस विषय में नहीं बोलता है तो आगे भगवान अभी बताते हैं श्री भगवान उवाचा प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिवात्मना तुष्ट तस्त प्रज्ञा प्रज्ञा तो तो यदा यदा यदा तदा तदा जब जब बात आए तब तब। उसका क्या है? जब और तदोच्य तो सर्वान् सर्वान कामान प्रजहती सभी काम जो मनोगता ने जो मन मन से उत्पन्न जो सभी काम वासनाएं हैं उसको पूरी तरह से छोड़ देता है कोई नष्ट हो जाते हैं कोई इच्छा है नहीं बचती है मन से उत्पन्न स्वयं के भोग की और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट और अपने में ही या भगवान में ही वो अपने मन से तुष्ट रहता है आत्मनि का एक अर्थ भगवान आत्मनि का एक अर्थ स्वयं स्वयं में और आत्मना मतलब मन मन से तो अपने मन से वह केवल भगवान की सेवा में ही तुष्ट रहता है आत्मनिय आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उचित तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते प्रज्ञा उचित तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है कब उसको स्थित प्रज्ञा कहा जाता है जब वो सभी कामों को मन से उत्पन्न सभी कामों को छोड़ देता है सभी काम वासनाओं को छोड़ देता है और मन से केवल भगवान की संतुष्टि में तुष्ट रहता है तो उसको स्थित प्रज्ञा कह तब उसको स्थित प्रज्ञा कहता है श्री भगवान ने कहा यह पार्थ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशाल हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित कहा जाता हैत्पर्य श्रीमद भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है कौन सा सोचिए यस्ति भक्ति भगवत कि सर्वे गुणेश तरह सुधार हरा वो भक्त से कुछ जो भगवान का भक्त है उसमें सब देवताओं के गुण आ जाते अच्छे गुण आ जाते हैं और जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें अच्छे गुण कहाँ हैं वो तो अपने मनोरथ पे ही इस भौतिक जगत में ब्रह्म से लेके चीटी के जन्म तक घूमता रहता असती असत जगत में फलत यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होगा कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं किन्तु यदि कोई कृष्ण भवनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भवनामृत में लगना होगा क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं कर पाती वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है तो ये हमेशा कृष्ण भवन में यदि लगे रहते हैं तो कोई मनो धर्म या मन से उत्पन्न कामवासना की इच्छा हमारे आसपास नहीं फटक सकती और यदि वो फटकती इस अर्थ से कि हम नहीं लगे हुए एक करते है की कि बिना किसी झिझक के कृष्ण भवन अमृत में लगना होगा मनुष्य को बिना किसी झिझक के विदाउट रिजर्वेशन हरे को होता है हर एक को क्या होता है तो जब तक काम वासना से पीड़ित है तब तक उसको स्थित प्रज्ञा नहीं कहेंगे समझे? तब तक वो वेदों के नियमों से मध्य है ये उसके लक्षण चलता हो रहे जो वेदों के नियमों से परे हो गए हैं तो ये पहला लक्षण है <laughs> कि काम वासना उसके पास फटकती तक नहीं आत्म नहीं है आत्मना तुष्ट भगवान की सेवा में ही वो हमेशा तुष्ट रहता उसको और कोई चीज नहीं चाहिए तुष्ट होने के लिए वो के बाद तो दूर उसके कामवासना हाँ। तो काम काम वासना उसके पास आके हाथ जोड़ के निवेदन करती है तब भी वो उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे हरिदास ठाकुर वेश्या उनके पास आ करके बैठ रही है और बोल रही है मुझे भोग करो मेरी मेरी वासना पूर्ण करो तुम तो तुमको तो वासना नहीं लेकिन मेरी वासना पूर्ण करो हरिदास ठाकुर कहते मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा लेकिन मैंने ये तीन कोटी नाम जब करने का प्रण लिया हुआ है ये पूरा हो जाए उसके बाद मैं निश्चित रूप से तुम्हारी पूरी करूँगा तब तक तुम यहाँ पे बैठ जाओ वो कुटीर में और कोई नहीं है वेश्या है और हरिदास ठाकुर और वो हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा कर रहे हैं शांति से तो तीन दिन में वेश्या की काम भी भाग गई हरिदास ठाकुर को तो लगने की कहाँ बात है <laughs> वेशिया भी भक्त बन गई तो ये है स्थित तो इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए हमेशा हमको बिना किसी झिझक के कृष्ण भवन और लगे रहना चाहिए जोर से तब हम अच्छे से जितना जोर से लगेंगे उतनी जल्दी शुद्धि होगी उतनी स्पीड में शुद्धि होती है तो उतना जल्दी गंतव्य तक पहुँचते और जितना आराम से जाते हैं उतना धीरे पहुँचते गंतव्य बिना किसी झिझक के लगना चाहिए 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा समय उसमें लगना चाहिए उसमें कोई सोचना नहीं चाहिए झिझक नहीं होनी चाहिए करूँ नहीं करू ऐसे नहीं होना चाहिए फिर भगवान और लक्षण बताते हैं आगे तो पहला लक्षण है कि सभी मनोवतान कामान की सभी जो मन से उत्पन्न प्रजहाती है उसको मुक्ति की कामना भी आ गई इस ही जगत से मुक्ति प्राप्त होगी उसकी कामना भी छोड़ दी तो इधर जहाती का मतलब पहले तो मुक्त हो सकता है हैं दो क्या का मतलब तो मुक्त तो हो सकता है त्यागता है यहाँ पे नहीं वो अलग अलग जगह पे तो उसका सेंस एक ही है कि ना जहाँ मतलब छोड़ना त्यागना मुक्त तो होना तो छूटना छूट... छूटना और छोड़ना छूटना तो फिर उसमें होगा ना कर्मणि प्रयोग में होगा ये कर्तरी प्रयोग है ना छोड़ना वो कर्तरी प्रयोग है छूटना कर्मणि प्रयोग है छोड़ दिया और छूट गया दोनों वस्तु एक ही है लेकिन एक में कर्तरी प्रयोग है छोड़ दिया मतलब जो करता है उसने ध्यान स्वेच्छा से किया और छूट गया मतलब वो भी गया होगा यहाँ तो मतलब वो छूट गया अभी उसने जानबूझ के किया कि अपने आप छूट गया वो पता नहीं तोड़ दिया और टूट गया टूट गया, गया।, तो गया, गया।, गया।, गया नहीं तो कैसे तोड़ दिया टूट गया कह से कर तोड़ दिया गया तोड़ दिया गया टूट गया कैंसा टूट गया और तोड़ दिया तोड़ दिया तो करता आ गया टूट गया मतलब वो वस्तु टूट गई ना वो वस्तु कर्म ही उसमें लग गया ना क्रिया कर्म क्रियाकर्म को द्वारा किया गया हो, नहीं लाते, तो, भी ये तो हुआ तो प्रयोग में। प्रयोग में नहीं कि कर्ता है टूट गया में भी कर्ता नहीं है डालेंगे तो तृतीय विभक्ति आएगी कर्मणि प्रयोग में प्रथमा विभक्ति कर्मणी प्रयोग में तृतीय आएगी ना और तोड़ दिया टूट गया। रक्षक ने तोड़ दिया। दियातरी प्रयोग प्रथमा आ, रक आ गई रक्षक तृतीय आएगा हिंदी में रक्षक टूट गया। के द्वारा टूट गया रक्षक रक्षक से टूट गया तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति में आ गया और टूट गया सेम हुआ ना रक्षक से टूट गया रक्षक ने तोड़ दिया पर तोड़, पर तोड़ दिया हम बोलते मैने तोड़ा थोड़ी आपसे टूट गया है ना टूट भले वे से मैंने थोड़ी तोड़ा दो अंतर हो गया सूक्ष्म अंतर तो रहता ही है ना सूक्ष्म जैसे गोली मारी, तोड़ा छूट गया, मारा तोड़ा नहीं वो, गया और नहीं और नहीं तोड़ा थे थे थे से तोड़ा गया, गया, उससे उसके द्वारा गया उससे टूट गया तोड़ा, मतलब रक्षक ने तोड़ दिया उसका यदि एग्जेक्ट सेंस में करमणी करना हो तो रक्षक से रक्षक के द्वारा तोड़ा गया ऐसे होगा एग्जेक्ट में पर दोनों अलग-अलग टूट गया और तोड़ कर तो टूट गया वो तो कर्मणी में आएगा ना लेकिन त्रोटी था, त्रोटी था नहीं मैं क्या कह रहा हूँ हाँ। टूट गया हाँ। ये चीज तो कर्मणी में आएगी ना वो तो कर्तरी में नहीं आ सकती क्योंकि हाँ। कर्मणी में कर्म है वो क्रिया के साथ लग्न होता है इसलिए टूट गया और यदि कैसे पहुंच गए ना छोड़ना छोड़ना त्यागना मुक्त होना ओके, दुखेशु सुखेशु वीतराग भयक उच्चेते। अभी और लक्षण विस्तार में बता रहे हैं। पहला लक्षण तो पूरा बेसिक है उसको विस्तार में बताएं। रहे दुखेशु अनुग्न जो व्यक्ति दुख में जिसका मन अनुद्विग्न होता है उद्विघन मतलब या उद... दुख का अनुभव करता है उद्विघ्न होता है डिस्टर्ब होता है उद्विघ्न मतलब तो दुख में जिसका मन डिस्टर्ब नहीं होता है उद्विघ्न नहीं होता है अनुद्विग्न दुखे अनुद्विग्न अनुद्विघ्न मनाहा सुखेशु विघता स्प्रिया और जब सुख में होता है तो उसको और सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती इच्छा नहीं होती उसकी उसको भोग करने की सुख प्राप्त होता है तो उसको भोग करने की इच्छा नहीं होती विगत स्प्रिया आगे चले जाएगा, दुख आया तो उससे नहीं होता है उसे डिस्टर्ब नहीं होता है सुख आया तो उसको भोगने की इच्छा नहीं होती विगत स्प्रिहा उसकी स्पृह जो है इच्छा जो है वो चली गई है विशिष्ट रूप से पूरी तरह से। तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? भोग करने की इच्छा नहीं है क्या होगा वो अलग बात है वो भगवान जैसे चाहते है तो वो भगवान को चामर डुलाते हैं तो चामर डुलाते डुलाते उनको अष्टविकार होते हैं तो एक विकार है कम्पन एक विकार है स्तब्ध होना तब्द होना मतलब मूर्ति की तरह बन जाते हैं। तो उसके कारण कुछ क्षणों के लिए वो चाम नहीं डुला पाए होने तो का विकार आ गया। तो वो कोसते ऐसे विकारों का क्या काम भगवान की सेवा रूप अभी वो विकार में बहुत आनंद का अनुभव होता है लेकिन वो आनंद को धिकारते वो चाहिए ही नहीं दारू का भगवान के सारथी नहीं वृंदावन दारू बक्त, का ही है की कोई और है चामर कौन भगवान के साथ दो वो उधर द्वारका में दूसरा नाम क्या हो सकता है तो उनको आनंद आया तो आनंद को धिककारते क्या काम का ये आनंद भगवान की सेवा रुक गएकार आनंद सही होते हैं आनंद सही होते हैं। तो आनंद नहीं चाहते थे तो सुखेश को नहीं चाहिए वो उसको भोगने की इच्छा नहीं। सामान्य रूप से क्या होता है हमको जब आनंद आता है तो हम और ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए कोई सुख भी मिलता है जब तक की वो वो लिमिट के नहीं पहुंचा है कि अभी आगे करेंगे दुख मिलेगा <laughs> क्या लिख रहे हो रखो ना पेन नीचे रख लो दो फिर वीत राग भय क्रोध वीत मतलब छोड़ देना जिसने छोड़ दिया है क्या राग राग मतलब आसक्ति पति पत्नी की एक दूसरे से आसक्ति होती है हर एक व्यक्ति की अलग अलग, अलग चीजों से आसक्ति होती है सब राग में सब है आशक्ति राग राग, राग भक्ति की बात नहीं हो रही है ए, वो नहीं मतलब तो भगवान तो से राग होना चाहिए आसक्ति पॉसफुल राग मतलब यहाँ पे आसक्ति भोगने की इच्छा ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है वैराग्य भी आपने वैराग्य मतलब जिसमें राग का राग शून्यता को वैराग्य राग, राग शून्यता राग नहीं है जिसमें उसको वैराग विराग राग विराग विराग से वैराग्य विशिष्ट राग वो फिर अलग उसका अंडरस्टैंडिंग है अभी भौतिक राग से मुक्ति और भगवान के प्रति राग से आसक्ति विकास तो कार तो विशिष्ट वैशिष्ट, वैशिष्ट राग, वही राग। तो वीता मतलब छोड़ते हैं राग किसी प्रकार का भौतिक आसक्ति नहीं है अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए अपने मन को भोग करने के लिए, बुद्धि को भोग करने के लिए अपने अहंकार को भोग करने के लिए किसी भी प्रकार से भोग करने के लिए राग नहीं है आसक्ति नहीं है उसको कहते और क्यों राग ही नहीं छोड़ रहे हैं उसका भी छूट जा रहा है। तो कोई भय नहीं है किसी भी चीज का भय नहीं है कोरोना आ गया तो आ गया और क्या भगवान की इच्छा हो मर जाऊंगा राखे कृष्ण मारे की मारे कृष्ण राखे किसी भी वस्तु से भय नहीं है भय क्यूँ नहीं है क्योंकि उसका राग नहीं है जब राग होता है तो भय आता है किसी भी वस्तु से आसक्ति होती है तब उसको छूटने का डर रहता है और इच्छा भी स्प्रिहा किसी चीज से आसक्ति लेकिन वो हमारी नहीं है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है और यदि हमारी है तो उसको छूट उसके छूट जाने का भय लगता है और लेने की इच्छा इसलिए यदि राग नहीं है आसक्ति नहीं है किसी वस्तु से तो ना तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी ना तो उसको छोड़ने पे, उसके छूटने पे भय लगेगा और हमारे शरीर से हमारी आसक्ति होती है इसलिए शरीर को थोड़ा भी समस्या होती है तो हमको भय लगता है तो ये भय है वीतराग भय क्रोध और जो क्रोध है उससे भी वो परे उसको क्रोध भी नहीं आता क्रोध क्यों आता है कि हमको इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, स्प्रिहा है और वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया पूरी हो गई तो लोभ बढ़ गया और चाहिए और पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया पूरी पूरी हो गई तो और प्राप्त करने की उससे और मिला और प्राप्त करने की एक तो टाइम आएगा जब नहीं मिलेगा तो क्रोध में परिवर्तित होता है कि हमारी जो सब इच्छाएं हैं वो अल्टीमेटली क्रोध में परिवर्तित होती है ऐसे व्यक्ति को स्थित दी मुनि कहा जाता है समझ में आया बहुत सारे लक्षण बता दिए इच्छा नहीं भोग करने की इच्छा नहीं दुख में दुख में वो अनुद्विग्न है डिस्टर्ब नहीं होता है सुख और सुख में वो सुख की इच्छा नहीं करता है भोगने की फिर राग भय और क्रोध से मुक्त है वो शीतदी आध्यात्मिक राग भय और क्रोध उसको होगा वो अलग बात है वो कृष्णा से रिलेटेड होता है तो अभी कल इसको कंटिन्यू करेंगे भगवद गीता यथा रूप